नमस्कार बोलती कहानिया कार्यक्रम में आपका स्वागत है आज की कहानी का शीर्षक है मुस्कान लेखन और वाचन उषा छाबड़ा शाम के सात बज रहे थे सुमित कॉलेज से लौटते समय मेट्रो स्टेशन पर उतरा और घर जाने के लिए रिक्शे की तलाश करने लगा तभी पीछे से एक रिक्शे वाले ने आवाज लगाई कहा जाना है भैया सुमित ने पीछे मुड़कर देखा एक पच्चीस तीस साल का दुबला पतला युवक वहां खड़ा था उसने सिर पर गमछा लपेटा हुआ था सुमित ने पूछा जनकपुरी चलोगे रिक्शे वाले ने कहा जी साहब सुमित ने पूछा कितने पैसे लोगे जी चालीस रुपए दे दीजिएगा साहब। सुनकर सुमित आगे बढ़ गया। तभी रिक्शे वाले ने फिर से आवाज लगाई कितना दोगे साहब मेरा तो रोज का आना जाना है तीस रुपए दूंगा सुमित ने कहा रिक्शे वाले ने पहले कुछ सोचा और फिर कह उठा चलिए ले चलता हूं सुमित रिक्शे में बैठ गया रिक्शे वाला रिक्शा चलाने लगा सुमित भी दिन भर की बातों के बारे में सोचने लगा उसके गली के थोड़ा पहले रिक्शा जैसे ही मुड़ने लगा किसी की आवाज ने उसे चौंका दिया सड़क पर खड़ा व्यक्ति रिक्शे वाले से कह रहा था अरे भाई जरा ध्यान से तुम्हारे रिक्शे का पहिया तो बाहर निकल रहा है ठीक से चलाओ रिक्शे वाले ने एक तरफ झुक कर देखा हाँ उसके पहिए के नट बोल्ट कहीं पीछे खुल गए और इसलिए रिक्शे का पहिया बार बार बाहर निकल रहा था अब रिक्शे वाले को और मुश्किल हो रही थी वह धीरे धीरे रिक्शा चलाने लगा बार बार उसकी निगाह वही पहुंच जाती सुमित भी घबरा गया था वह भी बार बार पहिये को देख रहा था कहीं पहिया बाहर आ गया तो यह सोचकर वह बहुत डर गया था घर आने ही वाला था रिक्शा वाला मायूस सा दिख रहा था सुमित ने पूछा क्या बात है भैया उदास क्यों दिख रहे हो रिक्शे वाले ने कहा क्या बताऊं भैया अब इसकी मरम्मत में भी पैसे लग जाएंगे वैसे ही दो जून का खाना मुश्किल से जुगाड़ कर पाता हूं ऊपर से फिर से खर्च सुमित ने कहा ठीक तो कराना ही पड़ेगा ना भैया कोई बात नहीं बातों, ही बातों में सुमित का घर आ गया सुमित ने कहा बस भैया रोक देना वह रिक्शे से उतरा और उसने अपने पर्स में से पैसे निकालकर रिक्शे वाले को दे दिए उसके कंधे को थपथपाया आंखों ही आंखों में धन्यवाद कहा और घर की ओर बढ़ गया रिक्शे वाले ने पैसे गिने 40 रुपए थे बात तो 30 रुपए की हुई थी और यह तो 40 रुपये हैं। उसने सोचा गलती से दे दिए हैं। वह वापस करने के लिए सुमित को आवाज लगाने ही वाला था लेकिन खर्च के बारे में सोचकर चुप रह गया वह मन ही मन खुश हो गया कि चलो कुछ तो आराम हो गया वह यह सोचकर मुस्कुरा उठा। सुमित के चेहरे पर संतोष की झलक थी उसने रिक्शे वाले का थोड़ा बोझ जो हल्का कर दिया था उसके होठों पर मुस्कान थी जाने पूरे दिन की थकावट कहा छूमंतर हो गई थी